ओम ज्ञान ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्थ ये नस्म श्री कहे नहीं कुछ? योग्यता क्या है भक्ति करना कह योग्यता है जीव होना जीवात्मा स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास सबका अधिकार है कृष्ण भक्ति करना का इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं है पहले पीएचडी हो जाओ उसके बाद भक्ति में आ जाओ ऐसा तो नहीं है योग्यता है श्रद्धा आदो श्रद्धा यदि श्रद्धा हो तो सत्संग करना है आज सुबह इस न्लोक पर कुछ बोला था आदो श्रद्धा तथा साधु संग चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नीच जाति नृष्ण भजन अजोग्य शु विप्र भजने जोग्य जोग, जे भज से बड़ो अभक्त ही न छा कृष्ण भजने न ही जातु लादी विचार अर्थात नीच जाति में जन्म लेना वो अयोग्यता नहीं है भक्ति करने के और केवल उच्च को मैं जान जानमा ना वो योग्यता नहीं है भक्ति करने के लिए जो करते हैं भक्ति वो महान ही है और जो नहीं करते हैं वो बेकार ही कृष्ण भक्ति में जात कूल आदि विचार नहीं है और अनुकूल है कृष्ण भक्ति करने के लिए मनुष्य रूप धारण करना अन्य जीव जातियों में कृष्ण भक्ति करना संभव है परंतु विशेष संभव नहीं है विशेष का मनुष्य मात्र का अधिकार है कृष्ण भक्ति करना सब लोग कर सकते नार नारी वृद्ध शिशु शिक्षित मूर्ख सब कर सकते जो के हरे कृष्णा बोल सकते तो भक्ति कर सकते और जो किसी दैहिक दोष से नहीं बोल सकते तो मन ही मन कृष्ण का स्मरण कर सकते सब के लिए कृष्ण भक्ति उपलब्ध है कोई तो नहीं करें। साथ हमें कैसे व्यवहार जो नाम में सीनियर है परंतु अच्छी तरह भावपात को फॉलो नहीं करते तो हम कैसे व्यवहार करेंगे ऐसे भक्त से तो ऐसे भक्त को हम दंड प्रणाम करेंगे दूर से कि इस जीवन में कम से कम एक भाग में भक्ति किए है, तो उसको हम सम्मान देते हैं परंतु यदि वर्तमान काल में तो आचरण और वचन से आदर्श नहीं हो तो वो व्यक्ति का संग करने से हमारी भक्ति की पुष्टि नहीं होगी इसलिए जो अच्छा किया है उसको हम सम्मान देते हैं और दूर से हम दंडवाद करते हैं हम्म हरे कृष्ण मैं एक एक में रहता क्या मिनट ऐसे प्रश्न बहुत है मैं भक्ति करता हूँ मेरी पति नहीं कर भक्ति करता हूँ मेरी पत्नी नहीं करती मैं करता हूँ और सब अन्य कटुम्बों मेरे विधि है ऐसे बहुत उस प्रकार ही <laughs> <laughs> <थारा ना। laughs> पिताजी दो भाई बच्चे वर्षों से रहते हैं स्पॉन्स दो और मेरी ग्राम पति जुड़े हैं और जिससे चाहता मैं उसे हमारे घर के सारे बड़े बड़े लोग सोना करते हैं मुझे मेरी पत्नी को हमारे बड़े बेटे को और आश्रम आज को भेजना चाहते हैं पर मेरे माँ पिताजी और घर के सारे लोग इसके विरोध में हैं। मेरे इस से कि उस जब ऐसा मुझे लग रहा है उनको साफ साफ नहीं बोल पा रहा हूँ मेरे इस कार्य से मुझे ऐसा लग रहा है की मैं नई भी फसार कर रहा हूँ सुनिए हरे कृष्ण संसारिक जीवन बहुत जटिल है ने। तो मुझे इस जीवन में अनुभूति नहीं है <laughs> तो कैसे मैनेज <manage> करना <laughs> बहुत ही मुश्किल है नेगेटिव प्रचार होगा जिससे पॉजिटिव प्रचार होगा तो हमें हॉस्पिटल स्कूल खुलना है और ऐसे पॉजिटिव प्रचार यदि हम भौतिकवादियों का मत के अनुसार सब कुछ करेंगे तो वे हमको बहुत प्रशंसा करेंगे लेकिन भगवान संतुष्ट नहीं हुए। तो हो तो उससे क्या फायदा होगा तो सभी स्थिति अलग है तो ये सामान्य उपदेश है या सलाह है कि आप धीरे धीरे प्रयास करो जो इस प्रस्ताव से राजी नहीं है उनको कन्विंस करना और क्या उपाय है तो सामान्यता वो लोग जो भक्त भगते जो भक्ति करते हैं परंतु चाहते है कि भगवान की कृपा से हमारा भौतिक जीवन और इंद्रिय सुख निर्विघ्न होगा राजुनाथ दास को स्वामी संसार चढ़ना चाहते थे और इनके पिता और काका दोनों महा भक्त थे परन्तु उनकी तीव्र इच्छा थी कि राघुनाथ दास घर पर भक्ति करो तो ऐसे कुछ दिन ऐसा चौथा था और रघुनाथ दास कही बा प्रयास किया संसार चरण और एक प्रभु बार सही जानिए महाप्रभु स्वयं रघुनाथ दास को बोला, तो गौरा हो और एक पक्का विषय जाए से व्यवहार करो अंदर में वो भक्ति भावना जो है उसको रखो और जब समय पक्का हो तब संसार चढ़ दो तो शायद इस स्थिति में वो ही सलाह उपयुक्त है तो अभी अगर समय पक्का नहीं हो तो थोड़ा प्रतीक्षा करना चाहिए समय पक्का होने के लिए परंतु और भी संभावना है कि वो अनुकूल समय तो नहीं आएगा तो जैसे शिलो प्रभुपाद तो बहुत सालों से प्रयास किए इनकी पत्नी और संतानों को शुद्ध भक्ति महिला और सब भक्त परंतु शील प्रभुपाद जैसे ही गंभीर नहीं थे भक्ति और अंत में शील प्रभुपाद इनका गुरु महाराज का स्वप्नोद्देश संन्यास ग्रहण किए थे तो आप ऐसे ही करो तो थोड़ा तो समय आप शांति से सुधार करने का प्रयास करो और अगर वो प्रयास से कुछ नहीं हो तो शायद कुछ दिन के बाद जो जो भी करना चाहिए जिससे आप और आपके कुटुम्बों का परम कल्याण होगा तो जो भी करना पड़ेगा तो करना होगा तो ये सामान्य सलाह है तो ये सभी स्थिति बहुत ही जटिल है और क्या होगा भविष्य में हम नहीं बोल सकते यदि हम एक ढंग से व्यवहार करेंगे उससे क्या असर होगा हम अच्छी तरह नहीं बोल सकते यदि हम दूसरे प्रकार से प्रयास करेंगे उससे क्या होगा हमारा चित्र मालन नहीं तो ये मेरा सामान्य सलाहा है के लिए स्थिति को थोड़ा देख लो और प्रयास करो धीरे धीरे आपके जी गुरु जनों का मन बदलाना और अगर संभव नहीं हो तो कुछ दिन के बाद स्थिति के अनुसार विचार करके आप ऐसे करो जो भी करना है जिससे धर्म कल्याण होगा संतान और आपका तो ऐसे करो hmm. स्त्री उनके पति शादी है लेकिन इसी साफा में वो चर्चा में नहीं करूँगी और इस इस प्रकार की चर, वो आप कोई भक्तों से आप पूछे को को प्रसाद सकते सकते हैं? हैं? भोग? ऐसा कर सकते हैं। सामान्यतः पुष्प यो मे भक्त्या प्रयास कृष्ण को भोग लगाना है लेकिन कभी कभी हम यात्रा में है भ्रमण करते है और कुछ फूल फल थ को हम अर्पण कर सकते भक भक में, था, भक भक जरार जैसे था भक में नहीं भक्त गोदान जालोराम मेरा भाई नारसिमे थे सब अलग अलग थे तो उनकी शिक्षा क्या है चरित्र कैसे था तो सब अलग अलग देखना चाहिए शिलो प्रभा की शिक्षा में पूरी शिक्षा है भगवान का धाम जाने के लिए शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए तो हमें किसी दूसरा और से शिक्षा लेने का जरूरत नहीं है दस में जाने के लिए पहली पहलीक धाम जाने के लिए राधा कृपा वही योग्यता है योग्यता प्राप्त करने के लिए हमें भक्ति प्रणाली का पालन करना चाहिए आद तथा साधु संग अथो भजन क्रिया तथो नवृत्ति सौ निष्ठा रुचिस्तथ अथाशक्तिथ अथो प्रेमाद साधा कान प्रेम नादुर्भाव भविक्रम तो जिससे हम योग्य होएंगे हमें इस प्रणाली का पालन करना चाहिए और वो सब पालन करने से ही निश्चित नहीं है कि हम दो तो धाम जाएंगे ऐसा कहना कि मैं सब कुछ किया था सोलहमाला जब किया छा नियम पालन किया था तो द्वार खोलो मैं आ रहा हूं ऐसा <laughs> तो <थो> नहीं चला <laughs> निज सिद्ध देहा निज सिद्ध नाम निर्ज रूप शबशन राधा कृपा बोले हा राधा कृपा बोले यही सब कृष्ण प्रेम प्रकरण विनोद ठाकुर कहते सिद्ध स्वरूप प्राप्त करना जिसमें ओ oh, हमारा सनातन सिद्ध नाम है रूप है सेवा है पोषक है वो सब कृष्ण प्रेम में कृष्ण हमारे पूरा परिचय कृष्ण को अर्पित है तो वो सब प्राप्त होते हैं राधा कृपा से राधा कृपा बोले लोभी बोभा कब कब मिलूंगा वो भक्तिर ठाकुर ऐसे कहते हैं नहीं बोलते है कि मैं अभी योग्य हूं राधा की कृपा के लिए कृपा का मतलब कृपा ये वैसा योग्यदि योग्यता का विचार है तो कृपा का विचार नहीं होता कृपा का मतलब जो अयोग्य है उनको कुछ देना जो वो उसके लिए योग्य तो नहीं है तो यदि हम विचार करते हैं कि मैं योग्य हूं तो हम अयोग्य ही है तो फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए वो तो कृपा प्राप्त करने के लिए योग्य हों। बहुत साल के पहले बांग्लादेश में ओ बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान देश की स्थापना के बाद पहली बार एक नया राधा कृष्ण मंदिर की स्थापना हुई इस हुईन के द्वारा उस समय बांग्लादेश में हमारे बहुत कम भक्त थे और बांग्लादेशी कोई ब्राह्मण दीक्षित भक्त एक भी नहीं था परंतु राधा कृष्ण की सेवा प्रतिष्ठित होने वाला था तो वो प्राण प्रतिष्ठा करने के साथ प्रताकर इनके एक शिष्य को ब्राह्मण दीक्षा दी और मैं वो घर में था जो चारपिता महाराज शिष्य को मंत्र मंत्रोपदेश प्रदान किया था और पहले वो शिष्य बोला कि वास्तव में तुम ब्राह्मण दीक्षा के लिए तुम उपयोगी नहीं हो और वो चूढ़ बोला मैं उपयोगी हूँ <laughs> वो अयोग्यता का लक्षण ही है यदि स्वीकार किया हे गुरु महाराज मैं अयोग्य हूं परंतु आपका आदेश आदर्श मैं प्रयास करूंगा राधा कृष्ण की सेवा करना तो वो ही योग्य योग्यता लेकिन नाराज होने से मैं उपयोगी हूं ऐसे बोलो वो उसकी अयोग्यता का प्रकाश है हरे कृष्ण कौन गुरु होना चाहते हैं एक व्यक्ति बौडे संप्रदाय से जुड़े हैं और हरे कृष्ण जप करते हैं और दूसरे व्यक्ति ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप इतनी गंभीरता से करते हैं और दोनों ही व्यक्ति चार दिनों का पाद भी करते हैं क्या इन दोनों भक्तों की आध्यात्मिक उन्नति फर्क पड़ेगा क्यों उन्नति होगी जैसे ताइसे लोग भक्ति करते है यदि उसमें कुछ भी सिंसियरिटी है आकांक्षिकता गंभीरता तो उससे आध्यात्मिक उन्नति होती है भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये यथा मांग प्रपद्यं था स्थित हाई बब जामे हम तो कृष्ण नाम लेने से कल्याण होते हैं तो पूरा कल्याण प्राप्त होने के लिए तो और भी गंभीरता से सब कुछ पालन करना चाहिए जैसे यहाँ डाकौर कितने सारे लोग आते हैं तो अधिकांश तो भक्ति साधन गंभीर से नहीं करते कहते अधिकांश आधि, तो कुछ भी भक्ति साधन नहीं करते नियमित रूप से परंतु सबका आने से आध्यात्मिक कल्याण मिलते हैं Hmm. दाकोर धाम का का में नहीं।, वाला वो वो में नहीं है। हम कैसे जान सकते हैं कि कृष्ण मंदिर का पुराण में लेख भी नहीं है इस्कोन बाला विद्यानागा मंदिर है वो भी पुराण शास्त्र में नहीं है। हे hey, इस प्रकार पृथ्वी बीते आचे जोतो नागर आदि ग्राम सभा प्रचार होना शुद्ध भक्तों की भक्ति से भगवान आकर्षित होते हैं और भक्तों का प्रेम से अलग अलग स्थान में पृथ्वी में भगवान आते हैं दूसरे भक्तों को कृपा प्रदान करने के लिए तो सब कृष्ण क्षेत्र का वर्णन नहीं है पुराण शास्त्र में अभी न्यूयॉर्क सिटी एक तीर्थ है कैसे शिल प्रोपाद वहा पदार्पण किए हैं और वहा इसकॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवन संघ संस्थापन किए है तो जैसे आप सभी भक्त यहाँ आए हैं ढाको में यात्रा करने के लिए तो वैसे ही अमेरिकन भक्त न्यूयॉर्क जाते हैं और उस छोटा सा दुकान में जिसमें शिलप्रपत सर्वप्रथम न्यूयॉर्क सिटी में कृष्ण भक्ति प्रचार किया है भक्तों वहां जाते हैं वो एक तीर्थ है शिलप्रपत एक साधारण दुकान को तीर्थ बनाया है और वो पेड़ भी है एक पार्क में न्यू यॉर्क में जिसमें जिसके नीचे शिल प्रोफा कीर्तन किए थे वो भी तीर्थ है तो आप सब लोग तो शुद्ध भक्ति करो और आपका भक्ति प्रभाव से तो सब जाएगा जायगा जिसमे आप जाते है तो सब जाएगा तो तीर्थ हो जाएगा भक्तों को भी चीर्थ बहुत है भागवत स्वयं प्रभो तीर्थभूत भक्त जिनके हृदय में तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्वा जिनके हृदय में एक गोविंद सदैव प्रकट होते हैं तो ऐसे भक्त जहा जहा जाते हैं वहा वहा चिज बनाते हरे कृष्ण गुरु महाराज आपकी महिला शिक्षाए स्मार्टफोन एंड्रॉइड फोन व्हाट्सएप ये सब जंगों का इस्तेमाल अपने प्रचार के लिए है और शिक्षा जुड़े तो मेरा प्रश्न ये है कि वो ऐसा प्रचार में वो तो कर सकते हैं या फिर माता जी फोन ऐसी आपकी इसमें क्या सलाह है क्योंकि प्रचार करना चाहिए कैसे ये सब माध्यम से प्रचार करना है मुझे अनुभूति नहीं है क्यूँकी मैं वो सब तो प्रयोग नहीं करता हूं तो वो सबों से प्रचार हो सकते तो प्रचार करने चाहिए सामान्यतः महिला से दूसरी महिला का प्रचार करने चाहिए और पुरुषों से पुरुष फोन से पुरुष जो महिला को प्रचार कहते या महिला पुरुष प्रचार करते वो बहुत डेंजरस ही है सावधान करो बहुत दफे हमें देखा कि प्रचार प्रचार प्रचार प्रचार प्रचा चलते उसके पश्चात पतन होता तो सावधान करो फोन से प्रचार होते हैं आज का वो सब फोन वेबसाइट ये सब उससे एक्चुअली बहुत ही प्रचार होते हैं हो सकते हैं लेकिन ये सब माध्यम थोड़ा क्या बोलते हैं एक ही है यार सबसे अच्छा है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति दोनों एक साथ ही है व्यक्तिगत प्रचार नहीं है यदि हम सब कुछ मशीन से करते हैं तो हम भी मशीन जैसे ही बन जाएंगे मशीन में हृदय नहीं है तो संबंध स्थापना है व्यक्तिगत संघ करने से फेसबुक का एक योगदान है वो फ्रेंड शब्द की परिभाषा बदल दिया है फ्रेंड पहले फ्रेंड का मतलब था एक व्यक्ति जिससे संबंध है और पूरा फरीक्षेत्र है आज का facebook say friend come up love facebook friend actually friendship mitra to to nahi hai dono friend wo uh, oh, paraspar naam bhi nahi jante so alag juti naam that say superman 1002 something or just naam that eh ke eh vriddwich so, so असली नाम तो नहीं लगते तो दूसरों को बहुत साहस से निंदा करते हैं, लेकिन खुद का नाम नहीं लगता तो यही सब विचित्र ही है चैचन्या महाप्रभु का प्रचार की विधि है प्रति घरे घरे गिया करो ए भिक्षा भज्यो कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा तो फेसबुक से प्रचार करना वो एक प्रकार का प्रचार है लेकिन वो प्रचार करने से घर घर जाकर पुस्तक वितरण करना वो तो नहीं चढ़ वो, वो सबसे महत्वपूर्ण है ऐसे आधुनिक अलग अलग प्रकार का प्रचार ही है तो फिर भी शिल प्रभत की पुस्तके का वितरण करना वो ही मुख्या ही है शायद आज का बोलते हैं ई बुक ई बुक ही है ऐसे ही तो क्या हो सकते उस पर क्या बुक डिस्ट्रीब्यूशन भगवान भाव सेवा करना चाहते हैं लज्जू भगवान भागो सेवा कर सकते हैं hmm. यदि बात में आप गोपियां का भाव से भक्ति कहते तो मुझसे प्रश्न करने का जरूर नहीं है <laughs> उसी शुद्ध स्तर में तो प्रश्न नहीं रहते तो पहले दास्य भाव से वक दास्य से मधुर माधुर सब होते पहले भाव दासख अवस्था में गोपी होने की इच्छा बहुत भयानक है ऐसे सुना था कि वो आप वो चार नाम वो जालोराम नारसी महसे इत्यादि थे उनमें एक भक्त जो ओ गांव की नारिय ली ल तो ऐसे भक्त की भक्ति संदिग्ध ही है बहुत प्रसिद्ध होते हुए भी यदि ऐसे करते थे तो हम संदेह करते है तो हमारे आचार्यों प्रोपाद शील प्रभुपात भक्तिश्वर ठाकुर गौकिशोर भक्ति ठाकुर तो सब, सब चरित्रबान थे तो ऐसे आचार्य थे और तो ये सब गोपी भाव अगर हो तो वो आएगा काम करो लोभ इत्यादि हथनेक के पश्चात नहीं है कि मेरा दिल में इतना सा गोपी भाव है और मुझे तुरंत पूजा समाप्त करना चाहिए क्योंकि मेरे फेवरेट सोप टीवी पर हो तो उसको भी देखना है तो यही सब प्रश्न करना तो भक्तों के लिए नहीं है यार जो शिल की वाणी कभी भी नहीं सुनी लोग ऐसे लोग इस प्रकार प्रश्न पूछते तो पहले ही ए बी सी सीख लो गोपी भाव होने चाहिए परंतु आइंस्टाइन जैसे होने के पहले वन प्लस वन इक्वल्स टू सीख लो हरे कृष्ण अच्छा अच्छा विचार को सीखते हैं mm -hmm. भगवान भक्तों के संबंध में कैसे है कैसे भक्तों भगवान भक्तों के संबंध में ऐसे कैसे अनुष्ठान प्रश्न क्या है अनुष्ठान दिवानु ठीक है चलो उत्तर है हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलौना श्रेव न स्टेवना श्रेव ग्य अभी हम बाहर जाएंगे हरि कीर्तन करने के लिए प्रश्न क्या था मुझे नहीं समझे तो सभी प्रश्न का उत्तर है हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम